ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष को बताने वाला सूत्र प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं द्वितीय सूत्र का भी विचार थोड़ा बहुत भाष्य में हो गया था विचार यही हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है या होता है ये संशय है तो सिद्धांति की शंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्ष प्रथम सूत्र में बताया गया कि यदि सिद्धांति ये कहें कि ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इत्यादि श्रुति ब्रह्मज्ञानी के प्राणों के उत्क्रमण का निषेध कर रही है इसलिए ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा न ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण शरीर से नहीं होता है ये कहना गलत है अनुचित है पूर्व पक्षी का कथन है दूतीय न से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण अज्ञानी के प्राणों के उत्क्रमण के तरह ही शरीर से होता है ये पूर्व पक्ष है तो कहा फिर निषेध का क्या होगा न तस् प्राणा उत्क्रामंती इत्यादि तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि न तस् प्राणा उत्क्रामंती यह निषेध तो जीव से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध किया जीव से प्राण उत्क्रमण नहीं करते ये बताने से शरीर से प्राणों का उत्क्रमण ही सिद्ध होता है न कि अनुत्क्रमण इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त तो हुआ तब द्वितीय जो सूत्र है इससे बताया जा रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी के निराकरण पूर्वक तो सिद्धांत को बताते समय पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति लाई प्रतिषेधात्ति चेत न यहाँ जो न है और इस न का अर्थ है जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी के शरीरों से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध नहीं है ये जो पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं इति न ठीक नहीं है ये सिद्धांति के सूत्र में अनुवृत्त न का निकलेगा यह कहना ठीक नहीं है क्यों तो कहते हैं इसलिए कि स्पष्टो ही एक तो काशाखीना स्पष्ट एवं देहात निषेध ऐसा लगाना ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का शरीर से ही स्पष्ट रूप से निषेध पठित है मनाथ है आर्तभाग और याज्ञवल्की के प्रश्न उत्तरात्मक संवाद में श्रुति ने याज्ञवल्की के मुख से पूछा, और आर्तभाग के मुख से याज्ञवल्की से पूछा कि पुरुष शब्दित जो शरीर है इसकी मृत अवस्था में जब मृत इसको छोड़ करके जाना होता है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलिन होता है जब तब इससे प्राणों का उत्क्रमण होता है कि नहीं होता है प्राण अलग होते हैं कि नहीं होते हैं ये आर्तभाग ने याज्ञवल्के जी से पूछा तो यह कहा गया कि न याज्ञवल्केजी ने कहा कि इस शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राण अलग नहीं होते हैं उत्क्रमण नहीं करते हैं, तो फिर प्राण इस शरीर से अलग नहीं होंगे उत्क्रमण नहीं करेंगे तो शरीर में ही रहेंगे तो न मरने की आपत्ति आएगी हमेशा जीवित रहने की आपत्ति आएगी तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा अत्र समवनीयत इसी शरीर में शरीर से उत्क्रमण तो नहीं करते हैं लेकिन शरीर में रहते भी नहीं शरीर से उनका विलय हो जाता है अपने अपने अपने कारण में प्रकृति में अत्रो नियंत्र में अत्र शब्द का अर्थ है शरीर में ही रहते रहते है। वो लीन हो जाते हैं है? हाँ तब तिला में गिरी हुई बूंद जैसे वहां से निकलती भी नहीं और वहां रहती भी नहीं लीन हो जाती है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के शरीर से प्राण निकलते भी नहीं शरीर में रहते भी नहीं शरीर में ही रहते रहते लीन हो जाते हैं तो इस प्रकार यहां तो स्पष्ट ही शरीर से उत्क्रमण का निषेध है पुरुष शब्द का अर्थ शरीर है इसलिए उस आर्तभाग और याज्ञवल्की जी के प्रश्नोत्तरात्मक श्रुति के अनुरोध से उस श्रुति के साथ न तस्मात्णा उत्क्रामती अत्र समीयते इत्यादि माध्यनिन शाखा का भी अविरोध सिद्धो हो सामनार्थत्व तो इसके लिए तस्मात शब्द से शरीर को ही लेना चाहिए शरीर को नहीं जीवात्मा को नहीं यद्यपि वहां जीवात्मा प्रधान है लेकिन देह देही का अभेद मान करके गौण गौणी लक्षणा से तस्मात शब्द से शरीर को लिया जाएगा और न तस्मात प्राणा उत्क्रमती का अर्थ निकलेगा ब्रह्मज्ञानी के देह से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता पिछले माध्यन शाखा में भी देह से ही प्राणों की उत्क्रांति का निषेध है इसलिए ब्रह्मज्ञानी के देह से प्राणों की उत्क्रांति होती है इत्याकारक पूर्व का कथन गलत है इस अभिप्राय से स्पष्टो है के शाम ये सूत्र हैं और इसका अर्थ इसी प्रकार का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं हम लोग एशाम पंचमी पाठ यहाँ तक की चर्चा भाष्य में तथा टीका में कर चुके हैं ऐसा तो ष्ठी पाठ इत्यादि जो भाष्यवाक्या है इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार इधवपाठ से आनुगुण्य आह यहाँ तो ष्ठी पाठ शाखा में पठित अन्य प्रकरणस्थश्रुति के साथ मध्यम शाखा के इत्यादि पाठ का एकार्थ को सिद्ध करने के लिए एकार्थ ओबता दिया सामंजस्य तस्मा शब्द शरीर का परामर्श कर करके अब जो कानव शाखा का पाठ है उसी प्रकरण में मुक्ति के प्रकरण में अकामयमान के प्रकरण में वह सिद्धांत के अनुगुण ही हैं अनुकूल हैं इसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार इसलिए कहा कि इदानी कानव पाठस्य से आनुगुण्यम आहो ये पाठांतर कानवशाखा तथा माध्यमिक शाखा में ब्रह्मज्ञानी के प्रकरण में आई हुई श्रुति में है शारीरिक ब्राह्मण में जो छठी कंडिका है उसमें पाठांतर है एक जगह जग तष्टाठ एकजग तस्मा पंचम काठस आनुगुण्य आह यहां तो ष्टीपाठा विसंधी उत्क्रांति इति प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषिध्यतेक्रांति प्रतिषेधा अंवाक्य देहापादान एव सा प्रतिशिधा बोती तो ये कहते हैं कि ये शाम यानी कान्वशाखी नाम माध्यम शाखा का का तो पाठ है पंचमे इसलिए ये शाम शब्दों से लिया जाएगा शाखा वालों को तो शाखा वालों के यहाँ ष्ठी पाठ है। तस्य ऐसा तो तेशा मैंने तेजाम के यहाँ तो, तो विद्वत्नी का निषेध है संबंधी उत्क्रांति तो प्राप्तो सत्याम सत्याध ये होता है तो ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी संबंधी उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है का अर्थ है पहले किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति प्राप्त है तो जहां से उत्क्रांति प्राप्त होगी वहीं से निषेध किया जाएगा तो अज्ञानी के प्रकरण में अज्ञानी के प्राणों का अज्ञानी के शरीर से उत्क्रमण प्राप्त है करके बताया था शरीर से उत्क्रमण हुआ नवाग इंद्रियों का जो जीवित अवस्था में अपने अपने गोलकों में स्थित हैं, वहां से निक, निकलना उनका और मनादि में वृत्तिलय होना ये उत्क्रमण है तो ये शरीर के अलग अलग अंग जो अपन, उन उन इंद्रियों के गोलक हैं उनसे उत्क्रांति प्राप्त है तो अज्ञानी के जीवित अवस्था में जैसे फूल शरीर के ही अंगभूत तो चक्षु आदि में चक्षुरादि इंद्रियों की अवस्थिति है ऐसे ब्रह्मज्ञानी की भी जीवित अवस्था में वही अवस्थिति है तो वहीं से उत्क्रमण अज्ञानी के तरह प्राप्त तो हुआ जब ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त तो हुआ उस समय लेकिन कहा कि ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति का कोई निमित्त न होने से ब्रह्मज्ञान से जन्मांतर का हेतु हूत अविद्या काम कर्म दग्ध हो गया है यही निमित्त होता है उत्क्रांति का अब निमित्तांतर न होने से प्राणों का उत, उत्क्रमण जीवित अवस्था में वे जहाँ थे वहाँ से नहीं होगा जीवित अवस्था में फूल शरीर के ही अलग अलग अंग रूपी गोलकों में स्थित तो हैं, वहाँ से उनका उत्क्रमण नहीं होगा ये न तस् प्राणा उत्क्रामंती ये बताएगा ब्रह्मज्ञानी संबंधिनी उत्क्रांति प्रतिषिधे वो तो कौन सी उत्क्रांति का जो प्राप्त उत्क्रांति है तो प्राप्त उत्क्रांति है शरीर से प्राणों के उत्क, आ, का उत्क्रमण उसका वो निषेध होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तं विसंबंधीनी उत्क्रांति इति प्राप्त उत्क्रांति अस्य वाक्यस्य अस्य वाक्यस्य शब्द लेना न त उत्क्रमें इत्यादि वाक्य <laughs> इसलिए देहापादाना एवं सा प्रतिषिद्धा भवती तो देह से प्राणियों का उत्क्रमण प्राप्त था उसका निषेध किया जा रहा है अर्थ है देहापादाना उत्क्रांति प्रतिषिद्ध है न तस्य इत्यादि वाक्य से देहात उत्क्रांति प्राप्ता न देही न जीव से उत्क्रांति प्राप्त नहीं हुई है वाघ की शरीर से प्राप्त हुई इसलिए शरीर से ही क्रांति का निषेध किया जा रहा है ये अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को दीजिए संबंध विशेष आकांक्षायाम भोक्ता भोग उपभोगोपकरण विशेषो अत्र प्राणमयो मनोमय पूर्व श्रुति ग्राह्य तो संबंध विशेष आकांक्षाया भोक्ता प्राणा भोक्ता प्रथम होना चाहिए तृतीयांत भोक्ता ऐसा कहीं कहीं तृतीयांत ही होगा उस पुस्तक में भोक्ता होना चाहिए उसमें देखिए तो सुदेवजी भाई के पुस्तक में ये तो पाठ वो वाला विशेष संबंध आकांक्षाया भोक्ता प्राणा भोगोपकरण भोगो तो विशेष अत्र इसमें भोक्त्रा ऐसा पाठ होना चाहिए टीका में यशांत तो ष्टी पाठ इस प्रतीक के बाद में ही है आइए तो पुस्तक हो टीका में ही तो ये शांतो तो ष्टी पाठ इस प्रतीक के बाद में है? क्या नहीं भोक्तरा होना चाहिए भोक्तरा ऐसा होना चाहिए हिंदी में ठीक लिखा है ना भोक्ता के साथ प्राणों के संबंध विशेष की आकांक्षा होने पर भोला बाबा की हिंदी है ना भोक्ता के साथ ये मूल में भोक्ता ऐसा तृतीयांत होगा तब होगा क्योंकि अर्थ लगता ही नहीं है प्रथमा का प्रथमा का अर्थ नहीं लगता है ना इसलिए भोक्ता होना चाहिए में रेप की मात्रा करने से हो जाएगा नीचे भोक्तरा भो आधा क और फिर फिर त्र दीर्घत्रा ऐसा भोक्तरा तृतीय अंत होना चाहिए इसलिए हिंदी में लिखते हैं भोक्ता के साथ प्राणों का संबंध विशेष की आकांक्षा होने पर तो संबंध विशेष आकांक्षाया भोक्ता न होकर के भोक्ता प्राणा तो किसके संबंध विशेष की आकांक्षा तो प्राणों के संबंध विशेष की आकांक्षा किसके साथ भोक्ता के साथ तो भोक्ता के साथ प्राणों के संबंध विशेष की आकांक्षा होने पर ष्टी का तो अर्थ संबंध सामान्य है ना तो संबंध सामान्य यह संबंध विशेष की आकांक्षा करता है तो पूर्व पक्ष ने भी कहा था ना तो अपादानत्व रूप संबंध विशेष लिया जाए अपना पक्ष रखते समय तो कहते हैं वो आपादानत्व रूप संबंध न लेकर के यहां भोगोपकरणत्व तो संबंध लेना चाहिए तो षष्टी के द्वारा बताया गया जो संबंध विशेष है भोक्ता के साथ प्राणों का ये कहा ना कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इसमें तस्य तस्टी है और प्राणा है आगे तो ष्ट शब्द से ग्राह्य जो आत्मा है उसका और प्राणों का आपस में संबंध बताया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी संबंधी प्राण का उत्क्रमण नहीं होता न तस्य प्राण उत्क्रांति का अर्थ है ब्रह्म संबंधी प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता तो ये प्राण का और आत्मा का संबंध बताने के लिए सृष्टि है तो वो प्राणों का आत्मा के साथ क्या संबंध होगा तो भोगोपकरणत्व तो संबंध होगा भोक्ता है आत्मा तो भोगोपकरणत्व तो रूप संबंध विशेष बनेगा प्राणों का आत्मा के साथ आत्मा के भोगोपकरण हैं इंद्रिया प्राण इसलिए भोक, प्रा, भोक्ता प्राणा नाम संबंध विशेष आकांक्षायाम तस्य प्राणाउत्क्रामती में सी के द्वारा बताया गया जो संबंध सामान्य उसका विशेष स्वरूप आकांक्षित होने पर वो क्या होगा तो कहते हैं वो भोगोपकरण तो विशेष भोक्ता के साथ प्राणों का भोगोपकरण रूप संबंध होगा अविद्या अवस्था में जीव भाव था यानी भाव था तो भोक्ता को भोग भोक के लिए भोगोपकरण की अपेक्षा होती है तो भोगोपकरण है यह प्राण तो भोक्ता के भोगोपकरण भूत जो प्राण हैं, वह ब्रह्मज्ञान होने पर शरीर से उत्क्रमण नहीं करते हैं जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता भोक्त्री भाव बना रहता है तभी तक शरीर से इन भोगोपकरणों का उत्क्रमण होता रहता है भोगायतनांतर में भोग के लिए उपकरण यहीं से साथ में जाते हैं और जब अब भोक्त्री भाव ही नहीं रहा और भोग का दूसरा कोई निमित्त अविद्या काम कर्म नहीं रहे तो भोक्ता भाव समाप्त तो हुआ तो फिर ये जो अंतिम भोगायतन था उस अंतिम भोगायतन से भोगोपकरण का उत्क्रमण भी नहीं होगा यह अर्थ निकलेगा तो सी सामान्य का उपादान विशेष में परिवर्तन करना वो ठीक नहीं सिद्धांति का अभिप्राय है तो संबंध विशेष आकांक्षा भोक्ता प्राणा नाम भोगोपकरण विशेष हो और वो कैसे तो वहां उपादानत्व तो संबंध विशेष निकालने के लिए तो जाना पड़ रहा था शाखांतर में आपादानत्व तो रूप संबंध तो उससे नहीं निकल रहा था ना सी से तो नहीं निकलेगा माध्यम शाखा में तो नहीं निकलेगा दे दे उसके लिए माध्यन शाखा का जो पाठ है उसका आश्रय लेना पड़ रहा है पंचमी अंत का तस्मात का उसका पंचमी आपादानत्व तो अर्थ निकलता है और यहाँ तो माध्यमिक शाखा में ही अज्ञानी के प्रकरण में जो प्राणमय इत्यादि शब्द आए हैं उनके द्वारा बताया गया ये भोगोपकरणत्व तो संबंध है ये कह रहे हैं कि अत्र प्राणमयो मनोमय पूर्वश्रुतियुक्तों ग्राह्य पूर्वश्रुतियुक्त ये तो विशेष का विशेषण है प्राणों का भोग भोक्ता के साथ भोगोपकरण तो विशेष रूप जो संबंध है वह इसी शाखा में ही प्राणमय मनोमय इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया संबंध विशेष है उसी का ग्रहण करना चाहिए न शाखातरस्थादान ग्राह्यम शाखांतर में पठित जो अपादानत्व रूप संबंध है वो ग्रहण करने की जरूरत नहीं है ये कहा गया अपादानत्व तो संबंध जीवात हे अप्राप्ताया प्रतिषेध अयोगा यदि अपादानत्व तो लेते हैं तो जीव से प्राणों का उत्क्रमण प्राप्त ही नहीं है तो प्रा, प्राप्त का प्रतिषेध किया जाता है वो सार्थक होता है प्राप्त सत्याम निषेध एक परिभाषा ही है वह व्याणों की उसके अनुसार जब जीव से इंद्रियों का उत्क्रमण प्राप्त ही नहीं है तो निषेध करना निरर्थक हो जाएगा देह से उत्कर्मन प्राप्त है उसका निषेध सार्थक हो जाएगा तो जीवात उत्क्रांते जीवात्क्रांति अतिषेध अयोगातो अतो उत्क्रांती अपादान चक्षुष्टो वा वा मूर्धो विदीपाणत्क्रांति अदानपेक्षाया प्रदेशा वूर्धवा प्रदेश तो अतः यानी जिस कारण से जीव से उत्क्रांति प्राप्त ही नहीं है तो उसका प्रतिषेध नहीं होगा देह से उत्क्रांति प्राप्त है उसी का प्रतिषेध ब्रह्मज्ञानी के किया जा रहा है देह से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है तस्य प्राण उत्क्रांति इत्यादि से तो इसलिए उत्क्रांति को जब अपादान की अपेक्षा होगी तो वहीं पर बताया भी है कि किसी अज्ञानी जीव के उत्क्रमण के प्रसंग में अज्ञानी जीव का उत्क्रमण कहाँ से होता है तो उसके निमित्त भूत कर्म उपासनादि को लेकर के कहा किसी का आँख से प्राण निकलेगा तो किसी का मुख से निकलेगा तो किसी का नाक से निकलेगा किसी का स्रोत्र से निकलेगा किसी का कहीं से निकलेगा किसी का मुर्धा से निकलेगा तो इसलिए कहते अतः विद्वत संबंधी प्राणा नाम उत्क्रांति अपादान अपेक्षायाम तो ज्ञानी के संबंधी प्राणों की उत्क्रांति का अपादान कौन होगा इस प्रकार की आकांक्षा होने पर श्रुति ने स्वयं ही बताया जो भाष्य में भस्कर भगवान आगे बता रहे हैं वो श्रुति चक्षुष्टो वा इत्यादि चक्षुष्टों व मूर्धों वीतिक्त प्रदेशा एवं ग्राह्या यहीं से अज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण होता है वहीं से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध श्रुति कर रही है जहां से अज्ञानी के प्राण निकलते हैं वहां से ब्रह्मज्ञानी के प्राण नहीं निकलते और यहीं रहते भी नहीं हैं वीन हो जाते हैं ये कह रही है श्रुति तो आगे कहते हैं तथाच अयम अर्थ। तो कुल मिल करके अर्थ निकलेगा तात्पर्य अर्थ ये भाष्य में टीका में तो तथाच अयम अर्थ तस्य विदुषो भोगोपकरणात्मका प्राणा देह प्रदेशेभ्यो न उत्क्रामंती न त उत्क्रामंती श्रुति अर्थ निकलेगा तस्य विदुष यानि ब्रह्मज्ञानी संबंधी जो भोगोपकरण प्राण है जीवित अवस्था में ब्रह्मज्ञानी के भोगोपकरण जो शरीर है प्राण है उनका मृत्यु के समय अज्ञानी के तरह देह से जो उत्क्रमण प्राप्त था उसका निषेध हुआ अज्ञानी के पास तो उत्कर्मन का निमित्त तो अविद्या काम कर्म है, ज्ञानी के के पास नहीं है। इसलिए निमित्त तो का अभाव होने से देह से देह प्रदेशों ब्रह्मज्ञानी के के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा ये अर्थनिक निकलेगा न तस् तो प्राण उत्क्रांति का एवं क्रांति निषेधार्थ वाक्य न तस्य तक्रांति इत्यादि उत्क्रांति का ही निषेधक होने से ये सार्थक हो जाएगा चतुरास या ने चतुराश्रम या नौथा आश्रम चतुराश्रम शब्द का अर्थ है निर्दोषम नियमितम, नियमित सुसंगतम यह चतुराश्रम का अर्थ निकलेगा सर्व चतुरश्रम का अर्थ है इस प्रकार सब कुछ सुसंगत हो जाएगा सिद्धांत के अनुसार अर्थ करते है न ताण्रावंत इत्यादि का ष्टी सामान्य को जब विशेष की आकांक्षा हुई तो भोगोपकरण रूप संबंध हुआ भोगता के साथ भोगोपकरण प्राणों का और अपादान की आकांक्षा हुई तो श्रुति ने ही बताया हुआ जो शरीर के चक्षरादी अंग है चक्षुष्टों व मूर्धों व इत्यादि तो वो हुआ शरीर अपादानक उत्क्रांति का निषेध सिद्ध हो रहा इसलिए कोई भी दोष नहीं आ रहा है सब कुछ निर्दोष सिद्ध हो रहा है सामंजस्य बैठ रहा है अवो, अवो इस चतुरश्रम यानी सर्व सामंजसम सुसंगतम अब अवशिष्ट भाष्य को देखिए इस सूत्र के चक्षुष्टो वा वा वा चक्षुषो वूर्ध्यो वरीरदेश तत्क्रामो अनुत्क्रामती प्राणमुक्रामेण अक्रामती अद्षम उत्क्रमण इति दर्शय्वा अविद्वत् कथाम् अथ इति व्यपदिष्य विद्वांस यदि तद्विषे उत्क्रांतिम एवं प्राप्त असमंजस एवंपदेश स इतना बड़ा एक वाक्य है तो ये जो बृहदारण्यक उपनिषद के ही अज्ञानी के उत्क्रमण के प्रकरण में आया हुआ वाक्यशेष हैं चक्षुष्टो वा मूर्धनों व अन्यभ्य शरीर देश्य तो जिसके प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह इस शरीर से बाह्य इंद्रिय अंतकरण तथा प्राण सहित भूत सूक्ष्मारूढ़ हुआ जीव उन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के शरीर के कौन से अंग से निकलता है कहाँ से निकलता है ये आशंका होने पर कहा कि चक्षुष्ट कहा कि इस यहां से निकलने का एक निश्चित ही उसका स्थान नहीं है आंखों से भी निकल जाता है प्राण मूर्धन व कोई उपासक है भगवान का भक्त है अज्ञानी होने पर भी भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है तो उसके प्राण मूर्धा से निकलते हैं मूर्धनों वाकी अन्यभ्य शरीर देशेभ्य व तो बाकी जो है शरीर देश से लेना है शरीर के अन्य अंग आँख क्या नाम नाक मुख कान आदि इनसे निकल जाता है प्राण मतलब जो शरीर संबंधी क्या नाम है हृदय संबंधी 101 नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में से किसी न किसी से निकलेंगे ये बताया गया वो सब तो स्थूल शरीर के ही अंग है ना नाड़ियां वगैरह भी इसलिए स्थूल शरीर से ही प्राणों का उत्क्रमण है अज्ञानी के और ज्ञानी के वही स्थल शरीर से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है तो इन दे अंगों से तम उत्क्राम तम इसमें तम शब्द जीवात्मा का परामर्शक है अज्ञानी के प्रकरण में है ना तो अज्ञानी जो जीवात्मा है वह इस शरीर से इन शरीर अंगों से उत्क्रमण कर रहा है जब तो कहते प्राणो अनुत्क्रामती तो उसके पीछे प्राण उत्क्रमण करते हैं और प्राण उत्क्रमण करना शुरू करता है तो फिर बाकी जो इंद्रियां हैं वे उत्क्रमण करते हैं तो प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इस प्रकार ये अज्ञानी के उत्क्रमण का विस्तार से वर्णन करके संसार गर्शित्वा उत्क्रमण पूर्वक संसार गन बता करके फिर कहते हैं इतिनु कामय ऐसा अविद्व कथा उपस्य अज्ञानी की चर्चा का उपसंहार करके इतनु कामय मान इस वाक्य से अज्ञानी के प्रकरण का समापन कर दिया अथ इसमें अथ शब्द का प्रयोग कर दिया प्रकरणांतर को दिखाने के लिए इसलिए कहते व्यपदिश्य विद्वान समय शब्द से विद्वान का व्यपदेश करके कथन करके तो अज्ञानी के तरह ही क्या विद्वान के भी प्राणों का उत्क्रमण होगा इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए फिर उत्क्रांति का निषेध कर दिया है वो आगे कहते हैं कि व्यपदिश्य विद्वांसम यदि तद विषय भी उत्क्रांतिम एवं प्राप्त तो जैसे अज्ञानी के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण होता है ऐसे ज्ञानी के भी शरीर से प्राणों का यदि उत्क्रमण ही होगा तो यह प्रकरण भेद करना असमंजस हो जाएगा क्योंकि दोनों का भी शरीर से उत्क्रमण एक जैसा हो रहा है तो अज्ञानी के प्रकरण का उपसंहार पूर्वक ज्ञानी का प्रकरण आरंभ करने की जरूरत ही क्या थी, थी दोनों का भी शरीर से उत्क्रमण बताना श्रुति को अभिष्ट होता तो ये तो ये कहते हैं कि तद अपि अपनी एव प्रापेत यदि तो तद विषय में तत्का है विद्वान तो ब्रह्म ज्ञानी के भी शरीर से प्राणों की उत्क्रांति को ही यदि बताया जाएगा तब तो असमंजस एवं ये, ये प्रकरण भेद करने वाला व्यपदेश शब्द प्रयोग असमंजस हो जाएगा असंगत हो जाएगा असमंजस मैंने असंगतम तस्मात अन तस्मात्षय प्राप्त गतिक्रांतियों विद्वत विषये प्रतिषेध इतम एवं व्याख्यय व्यपदेश अर्थवत्वाय इसलिए इस न तस्य इत्यादि का अर्थ इसी प्रकार का करना चाहिए जो हमने किया है इससे ये प्रकरण अलग करके विद्वान का व्यपदेश करने वाला वाक्य सार्थक होगा प्रमाण बन जाएगा तो अविद्वान के विषय में प्राप्त जो उत्क्रांति और गति है मार्ग है उनका जिनको मुक्त होना है यह शरीर छोड़ते ही उनके विषय में निषेध किया जा रहा है उत्क्रांति और गति का अविद्व विषय विषये और गति उत्क्रांतियों विद्वत विषये प्रतिषेध ज्ञानी के विषय में इन गति और उत्क्रांति दोनों का निषेध किया जा रहा है गति का अर्थ है मार्ग इतम व्याख्यय ऐसी ही व्याख्या करना उचित होगा इससे जो है व्यपदेश सार्थक हो जाएगा व्यपदेश अर्थवत्वाय न्रह्मविद सर्वगत ब्रह्मात्म भूत प्रक्षीण कामकर्म उत्क्रांतिगति उत्क्रांतिर्गतिर्वा उपपद्यते निमित्ताभावात तो जो ब्रह्मज्ञानी है सर्वगत यानी व्यापक ब्रह्म देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न ब्रह्म को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है उसे कहा जाता है सर्वगत ब्रह्मात्म भूत यानी सर्वगत ब्रह्म आत्मा के रूप में अभिव्यक्त है जिसकी बुद्धि में वो तो ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होने के कारण उसका जन्म का हेतु हो तो काम और कर्म प्रक्षीण होगा क्षीनते चाष्य कर्मा तस्मिन दृष्टि तो इसलिए वो हो गया प्रक्षीण काम कर्म कर्मा सृष्टि का एक क्वेश्चन है प्रक्षीण काम कर्मण विद्वान का विशेषण है ब्रह्म विधा का ये दोनों आत्मभूतस्य, सर्वगत ब्रह्मात्म और प्रक्षीण काम कर्मण ब्रह्म के विशेषण है तो उत्क्रांति गतिर व उप पद्य व्यापक ब्रह्म में हू ऐसा अनुभव करने वाले के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण और गति यानी उत्तरायण मार्ग या दक्षिणां मार्ग या जाय सौम्रिय स्वमार्ग उपपन्न नहीं होगा उपपद, उपपद देते। क्यों तो कहते निमित्ता भाव अज्ञानी के पास तो अविद्या काम कर्म रूपी निमित्त है ज्ञानी के पास वो नहीं है प्रारब्ध था तो भोग करके क्षीण हो गया तो अत्र ब्रह्म सम्णुते इसलिए श्रुति कहती है कि अत्र अत्री शरीर में जैसे ही प्राणों का लय हो जाता है तो ब्रह्म भाव इस शरीर के छूटते ही प्राप्त हो जाता है तसे तावदेव तो अत्र ब्रह्म सम्णुते च एवं जातीय का श्रुतो <coughs> अत्र का अर्थ है इस शरीर के पात समकाल में ही छांदों की श्रुति के साथ एक अथत्व की उत्पत्ति के लिए अत्र ब्रह्म ब्रह्मुति में अत्र शब्द का अर्थ है देहपात काले एव जैसे ही देहपात हुआ उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्मों का स्वरूप लय हो गया उसी समय वो ब्रह्म भाव में स्थित होता है विदेह कैवल्य उसका होता है यह अर्थ निकलता है तो अत्र ब्रह्म ब्रह्मुते चवं जातीय का श्रुतो गतिक्रांतियों अभाव सूचय ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति और गति का अभाव बताते हैं ये वाक्य सूचित करते हैं आगे हैं तीसरा सूत्र इस अधिकरण का तो केवल श्रुति मात्र ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का शरीर से शे उत्क्रमण नहीं होता है करके बता रही है ऐसी बात नहीं स्मृति भी ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है ये बता रही है इस अभिप्राय से कहते हैं च स्मरियते ऐसे दो पद ही है सूत्र में ब्रह्मज्ञानी न गति गति अभाव इसका अध्यय करना तो ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति और गति का निषेध जैसे श्रुति करती हैं ऐसे स्मृति भी करती है स्मरियते चने स्मृति भी बता रही है स्मृति के द्वारा भी प्रतिपादित है उत्क्रांति का अभाव गति का अभाव इसी प्रकार का सूत्रार्थ भसकर भगवान बता रहे हैं कि स्मरियते पी महाभारते वो स्मृति कौन सी है तो महाभारत रूप स्मृति है गति उत्क्रांत्योरभाव ब्रह्मज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का और मार्ग का अभाव महाभारत रूपी स्मृति में भी बताया गया है व्यास जी के द्वारा वो बता रहे सर्वभूतात्म भूत सम्यूता पश्यत देवा अर्गे अपदस्य अपने इति तो सर्व भूतात्म भूत का अर्थ है समस्त प्राणी भूत शब्द का अर्थ है सर्वभूत शब्द का अर्थ है समस्त प्राणी और उनका जो आत्मा है सर्वात्मा और वही उसी में जिसकी अहंता स्थित हो गई है केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघातगत का तो, शोधित तमर्थ तो तो को मैं नहीं समझ रहा समि उपाधि में जो शोधित तो उपाधि से अलग तदर्थ है वो है सर्वभूतात्मा और वो जो सर्वभूतात्मा है तत्वमसी वाक्यांतर्गत शोधित तो तदर्थ उसे कहा जाएगा सर्वभूतात्मा और उसी में जिसकी अहंता स्थित है उसको केवल शोधित तो तोमर्थ को मात्र नहीं सांखे शोधित तोमर्थ को मात्र मैं मानते हैं लेकिन आत्म भेद मिटता नहीं है और सब का जो आत्मा है ब्रह्म वो मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला उसे कहा जाता है सर्वभूतात्म भूत यानी ब्रह्मनिष्ठ, निष्ठ वाक्य का मैं के रूप में अनुभव हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित रूप से कर रहा है वो है सर्वभूता भूत इसलिए, इसलिए सभी प्राणियों को केवल इस कार्यकरण संगात को मात्र नहीं सारा प्रकृति तथा प्राकृत जगत आत्मा में ही कल्पित होने से आत्मा से अलग है नहीं अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं हुआ करती अधिष्ठान रूप ही होती है इसलिए सर्वभूतानी यानी उपाधि मात्र मूर्ता मूर्तात्मक जितने भी हैं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष वो है सर्वभूत और उनको सम्यक पश्यतः उनका सम्यक स्वरूप देख रहा है अध्यस्त का सम्यक स्वरूप होता है यथार्थ स्वरूप अधिष्ठान इसलिए अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव करने वाला वो है सर्व भूतानी, भूतानी सम्यक पश्यत शब्द का अर्थ यति तर्व खम्ब्रम वासुदेव सर्वमिति उसे सर्व सम्यक भूतानि पश्चत शब्द से बताया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अपद उसको कौन सा पद मिलेगा वो स्वर्ग का राजा बनेगा या ब्रह्मलोक का अध्यक्ष बनेगा अधिष्ठान का ही सर्वम खलुदम ब्रह्म का अनुभव करने वाला कौन से पद पर बैठेगा सुना ही नहीं और क्या तो इसलिए अपद शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं तो अपद का अर्थ है प्राप्तव्य कोई भी पद जिसको प्राप्त नहीं करना है उसे कहा जाता है अपद वासुदेव सर्वमिति अनुभूति जिसको हो रही है सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति जिसको हो रही है अधिष्ठान मात्र का मय के रूप में अनुभव कर रहा है उसे कौन सा प्राप्तव्य पद प्राप्त, प्राप्त होना है कोई प्राप्त नहीं होना इसलिए वो अपद है पद रहित है वो न तो कहीं का प्रधानमंत्री है न राष्ट्राध्यक्ष है न संसाराध्यक्ष है वो सारे पदों से रहित है अपद है प्राप्तव्य पद का अधिकारी नहीं है उसे कहते हैं अपद ये भी जितने श्रेष्ठ है वो सब ब्रह्म ज्ञानी के विशेषण है अपदस्य यानी निर्विशेष ब्रह्म का ही उसे अनुभव हो रहा है तो जिसका अनुभव हो रहा है वही उसे प्राप्त होना है कोई सविशेष पद प्राप्त नहीं होना है इसलिए पदय शिण और पद शब्द से लेना जो जेय वस्तु है आत्मा ही ब्रह्म ही वो पद है पद्य ते आत्मत्व अनुभूय ते यह पदम ऐसे यहां पद शब्द का अर्थ करना पदय में और उसी का वो आत्मकाम है ना वो जो आत्मकाम कहा का पदय शिण अर्थ है आत्म कामस काम वो आत्म काम है स्वयं को छोड़ के और कोई किसी की भी इच्छा नहीं और स्वयं की इच्छा होती नहीं है पदय शिण अर्थ हुआ यहां पर आत्मकाम जो श्रुति में अंतिम है, है ना चार में आत्मकाम होने से आप है आप होने से निष्काम है निष्काम होने से अकाम है यहाँ पदय छिन्ह का अर्थ है आत्मकाम तो ऐसा जो आत्मकाम है उसका उसका जो मार्ग है उसके मार्ग में देवा अपनी मुह्यंती उसके मार्ग के विषय में सब मार्गे विषय सप्तमी है तो पदयशिना मार्गे देवा अपि मुह्यंती तो ब्रह्मज्ञानी के मार्ग के विषय में देवताओं को भी मोह होता है का मतलब ज्यान, ब्रह्म ज्ञानी के मार्ग का देवताओं को भी ज्ञान नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है क्यों कोई वस्तु हो तो ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मज्ञानी का कोई मार्ग ही नहीं है जो तीन मार्ग बताए हैं वेद ने वो तो अज्ञानी के लिए बताए हैं अब निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई मार्ग ही नहीं बताया यदि मार्ग होता तो देवा, देवता तो स्वयं प्रतिभात वेद है ना तो ब्रह्मज्ञानी का मार्ग बताने वाला कोई वेद वाक्य होता तो देवता स्वयं प्रतिभात वेद होने से उनको वो ब्रह्मज्ञानी के मार्ग को बताने वाले वाक्य का अर्थ ज्ञान जरूर होता लेकिन ऐसा कोई मार्ग ही नहीं जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के लिए वेद ने बताया हो इसलिए कहा कि उनको ज्ञान नहीं होता मुझे का अर्थ ज्ञान नहीं होता क्योंकि मार्ग ही नहीं तो ज्ञान क्या होगा इसलिए कोई दोष नहीं है वस्तु होते हुए भी न दिखे तब तो देवताओं के कुछ उसमें ज्ञान में न्यूनता मानी जाती वो वस्तु है ही नहीं है और उसको नहीं जानता है तो दोष नहीं माना जाता तो यहाँ इसका अर्थ है कि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञानी के मार्ग का ज्ञान नहीं होता है ये बता करके ब्रह्मज्ञानी के मार्ग का निषेध कर रहे हैं व्यास जी महाभारत में के श्लोक में तो मार्ग ही नहीं है तो फिर उत्क्रांति किस लिए है मार्ग प्राप्ति के लिए उत्क्रांति होती है तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण भी नहीं होता और ब्रह्मज्ञानी का कोई मार्ग भी नहीं होता मार्ग ये उपलक्षण है उत्क्रांति का भी तो इस स्मृति के द्वारा क्या हुआ ब्रह्म ज्ञानी के उत्क्रांति और गति का अभाव प्रतिपादित हुआ है अभाव बताया गया है हा इसका तो बताया लंबा चौड़ा अर्थ सुने नहीं क्या बताया अपदस्य का अर्थ बताया प्राप्तव्य पद जिसको प्राप्त नहीं होना है प्राप्तव्य पद होता है इंद्र पद स्वर्ग का राजा बनना या ब्रह्मलोक में जाकर के हिरण्यगर्भ का सायुज प्राप्त करना हिरण्य गर्भादि बनना ये प्राप्तव्य पद है संसार में ह हाँ, संसार में जो आधिपत्य हैं कुछ बनना है ऐसा कुछ ब्रह्मज्ञानी बनता नहीं है माना जाता है प्राप्तव्य पद रहित अपीकाकार कर रहे हैं तो भाष्य में जो पूर्व सूत्र के आया था अपिच चक्षुष्टो वा इत्यादि भाषा उसके विषय में कहते हैं कि अपिच इति स्पष्टार्थम आगे इस स्मृति का अर्थ करते हैं टीकाकार <coughs> सम्यक भूतानी पश्यत का अर्थ करते हैं सम्यक यानी आत्मभावे न पश्यत तो आत्मरूप से भूतों को देख रहा है कि मतलब अधिष्ठान रूप से अध्यस्त का ग्रहण कर रहा है वासुदेव स्वरोमिति ये दर्शन कर रहा है और अपदस्य का अर्थ करते हैं प्राप्त प्राप्य पद रहितस्य जो प्राप्त करने योग्य पद हैं वो कोई भी जिसे प्राप्त नहीं होना है प्राप्तव्य पदों में से कोई पद जिसको प्राप्त नहीं होना वो है अपद वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी अपद है और पद का अर्थ निकलेगा आत्म ऐसा जो आत्मकाम होता है वही सारे प्राप्तव्य पदों से रहित होता है और आत्मज्ञ नहीं है यदि तो फिर इन अनात्म किसी न किसी पद विशेष की अपेक्षा रहेगी उसको ते कहा गया तो पो देवा अपि मार्गे मुह्यंती देवता भी मार्ग में मोहित हो जाते हैं यानी मार्गम न जानंती मार्गे मुह्यंती का अर्थ करते हैं मार्ग विषयक ज्ञान देवताओं को भी ब्रह्मज्ञानी के मार्ग विषय ज्ञान नहीं होता ऐसा क्यों होता है कहते ब्रह्मज्ञानी का कोई मार्ग ही नहीं होता है इसलिए तद अभावात्ति स्मृति योजना ऐसा इस वाक्य का अन्वय करना अब ननु गतिरपी इत्यादि से ब्रह्मज्ञानी के गति की यानी मार्ग की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है कहीं कहीं स्मृति में ब्रह्मज्ञानी के गति का भी वर्णन है इस प्रकार की शंका करके बताया जा रहा है कि वह श्रुति निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी के विषय में नहीं अपितु सगन सगुन ब्रह्म विद्या की महत्ता बताने वाली है कई एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं जिनको सगुन ब्रह्म ज्ञान भी है और निर्विशेष का भी ज्ञान है सुखदेव जी ब्रह्म ब्रह्म विद्या परम्परा के आचार्य होने से निर्विशेष ब्रह्म विषयक बोध भी उनको है और उपासना का परिपाक है उनके जीवन में दोनों विद्याएं हैं उनके पास तो सगुन ब्रह्म विद्या का महात्म्य प्रकट करने के लिए वो उनके विषय में स्मृति है ये बताया जाएगा इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं